उसने अपने हाथों से विक्रांत को रुकने का इशारा करते हुए कहा अभी रुक जाओ विक्रांत अभी नहीं अच्छा रुको ऐसा करते है की इसका हाथ खोल देते है फिर तुम जो चाहो इसके साथ कर लो रिपोर्ट में लिख देंगे की ये तुम पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था अब तो नीतेश की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी वो पहले भी विक्रांत और नैना के हाथों फिट चुका था अब उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो दोबारा इन दोनों के लात घूसो का शिकार बने उसने बेहद डरे हुए शब्दों में कहा मैं लिख रहा हूं, मैडम मैं लिख रहा हूं, जो आप कहेंगी वो ही लिखूंगा विक्रांत और नैना एक, एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा पड़े उनका प्लान कामयाब हो चुका था विक्रांत को उम्मीद नहीं थी कि नैना भी उसी की तरह इतनी बड़ी चालबाज साबित होगी नैना ने नितेश से पेपर पर 10 बारह बार आंख के बदले आंख लिखवाया नितेश के राइटिंग का सैंपल लेने के बाद नैना ने वहां पर फॉरेंसिक टीम वालों को भी बुलवा लिया टीम वालों ने नितेश के सारे फिंगरप्रिंट वगैरह भी कलेक्ट कर लिए यहां तक के उसके बॉडी के भी सारे फिजिकल टेस्ट हासिल कर लिए फिर फॉरेंसिक टीम वालों के साथ ही एक बार फिर से नैना और विक्रांत भी कमरे से बाहर निकल गए नीतेश फिर से अकेले ही कमरे में डरा सहमा हुआ बैठा था दाए तो दाएं बाएं देखकर माहौल को भांपने की कोशिश कर रहा था फिर थोड़ी ही देर बाद नैना और विक्रांत रूम में दाखिल परसी पर, पर, पर बैठ गए नितेश उन दोनों को बड़े ध्यान से देख रहा था वहाँ बैठते ही नैना ने विक्रांत से कहा विक्रांत तुम इस केस के मुख्य इन्वेस्टिगेटर हो तुम आगे की इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करो नहीं मैडम पनवेल ब्रांच है। आप यहाँ की क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट कीजिए कन्फ्यूज होकर रंग उड़ा हुआ था वो बेहद डर के माहौल से गुजर रहा था वहाँ मौजूद दूसरे पुलिस कर्मियों को भी कोई अंदाजा नहीं था कि आखिर विक्रांत और नैना करना क्या चाहते है अभी कुछ देर पहले तक तो ये दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे थे अब तो ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे मानो वर्षों पुराने दोस्त हो फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है ये तुम्हारा केस है तो तुम ही अब आगे काम शुरू करो नैना ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा गलती होती है तो बीच में रोक देना उन दोनों की बातें सुनकर नितेश के दिल की धड़कन बढ़ी जा रही थी वो घबराया हुआ कभी विक्रांत को देखता तो कभी नैना की आंखों में झांकने की कोशिश करता लेकिन इन दोनों की क्या योजना है ये जान पाना उसके लिए बहुत ही मुश्किल था विक्रांत ने अपने हाथ में नितेश की रिपोर्ट पकड़ ली और फिर गले से हल्की खराश लेने के बाद बोलना शुरू किया तो मिस्टर नितेश अग्रवाल हमने आपको किसी मारपीट के केस के, के चलते नहीं गिरफ्तार किया है दरअसल हमने आपको रमेश सावरकर के मर्डर केस में गिरफ्तार किया है जो की आज से दस साल पहले आपने किया था ये सुनकर नीतिश के चेहरे का रंग फिर से उड़ गया लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो विक्रांत ने नीतिश की तरफ देखते हुए कहा तुम्हें पता है अगर हमारे पास कोई ठोस सबूत या गवाह नहीं होगा तो हम तुम्हें इस केस में नहीं कनेक्ट कर सकते अभी हम तुमसे पूछताछ भी इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम रमेश सावरकर के मर्डर केस से जुड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें, ताकि हम बिना तुम्हारे एक्सेप्ट किए ही ये प्रूफ कर सके कि तुमने ही रमेश सावरकर का मर्डर किया था लेकिन हाँ हमें ये अच्छे से पता है की तुमने ही रमेश सावरकर का मर्डर किया है तो क्या नितेश अग्रवाल ने ही वाकई रमेश सावरकर का मर्डर किया है ये सब जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को सबूत पे सबूत क्या ये सुनकर नितेश घबरा गया उसने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा सर आप लोग तो गलत कर रहे हैं रमेश सावरकर मेरा पड़ोसी था मैं उसे बचपन से जानता था और बड़े होने के बाद तो मैं उससे कभी मिला भी नहीं था प्लीज मुझे आप लोग इस तरह से मत फंसाइए। आप लोग मुझे मेरे लॉयर को क्यों नहीं बुलाने दे रहे हैं ये मेरा हक है ऐसे नहीं कर सकते आप लोग मेरे साथ नैना और विक्रांत ने एक दूसरे की तरफ ध्यान से देखा और फिर नैना उठ खड़ी हुई वो कुछ ही सेकंड में फाइल का बंडल लेकर आई और फिर से कुर्सी पर बैठ गई उसने नितेश के हाथों में कुछ पेपर पकड़ाते हुए कहा देखो नितेश यहाँ पुलिस स्टेशन में हम घास नहीं छीलते हमने तुम्हें ऐसे ही बिना किसी ठोस सबूत के नहीं उठाया हम इस केस पर बहुत दिन से काम कर रहे थे और प्रॉपर सबूत मिलने के बाद ही तुम्हें उठाया है समझे वो लेफ्ट साइड में जो फोटो लगी है वो रमेश सावरकर के घर की दीवार की है जिस पर खून के बदले खून लिखा गया था और अब तुम खुद ये अपने हैंडराइटिंग की रिपोर्ट देखो ये सतासी तुमसे मैच हो रही है इसीलिए मैंने दस बार तुमसे पेपर पर लिखवाया था और ये हैंडराइटिंग मशीन से मैच करवाई गई है किसी इंसान ने नहीं किया है और रूल के हिसाब से अगर 80 परसेंट भी हैंडराइटिंग मैच हो जाती है तो हम सस्पेक्ट को उठा सकते हैं तुम्हारा तो सतासी परसेंट मैच हो रहा है नहीं ये नहीं हो सकता नीति का तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही चलाक बन रहे हो हमारे पास हैंडराइटिंग मैच कराने की मशीन है मुझे पता है तुमने जान अपनी राइटिंग चेंज करने की कोशिश की थी लेकिन मशीन में सब कुछ आ जाता है ये तुम्हे पता नहीं था शायद नीतीश ने ध्यान से अपनी राइटिंग देखी तो उसमें देखकर ही लग रहा था कि इसे मशीन से चेक किया गया है। उसमें राइटिंग के बीच बीच में रेड कलर्स के काफी सारे डॉट बने हुए थे ये लो, दूसरा सबूत भी देख लो नैना ने विक्रांत के आगे दूसरा पेपर भी रख दिया इसमें कुछ फोटोज थी रमेश सावरकर की मर्डर वाली रात ये का ली हुई फोटोज है उस दिन काफी बरसात हो रही थी इस वजह से तुम्हारी फोटो क्लियरली नहीं आ पाई थी इसमें तुम्हारा चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा है लेकिन अब जब हमने मशीन से फिर से फोटो वाले शख्स की बॉडी के स्ट्रक्चर और रंग रूप को चेक किया तो ये तुमसे 95 परसेंट मैच कर रहा है